प्रकरण मंडुक्योपन शाक्य अलात्करण नु हेतफलो कार्यक्रवास्मा शब्दमात्र आश्रि छल तेक्त पुत्र जन्म पित विषाणुवच्च्च्च्च्चा संबंध इत्यादि न इदी नस्म असिद्धा फल सिद्धि असिधा भावो अभ्युपगता गम्यत इति पूर्वपक्ष हमने जो कहा कि हेतु और फल का परस्पर कार्य कारण भाव है सो तुमने हमारे शब्द मात्र को पकड़कर छल पूर्वक ऐसा कह दिया कि जैसे पुत्र से पिता का जन्म होता है दाए बाए शिंगों के समान उनका परस्पर संबंध ही नहीं हो सकता इत्यादि हमने असिद्ध हेतु से फल की सिद्धि अथवा असिद्ध फल से हेतु की सिद्धि कभी नहीं मानी तो फिर क्या माना है हम तो बीज और अंकुर के समान केवल उनका कार्य कारण भाव मानते हैं अत्रोचते सिद्धांति इस पर हमें यह कहना है कि बीजांगक्ष दृष्टान सदा साध्य समूह सह नाध्य समूहेतु सिद्धौ साध्य युद्यते नाम का जो दृष्टांत है वह तो सदा साध्य के ही समान है और जो हेतु साध्य के ही सदित होता है वह साध्य की सिद्धि में उपयोगी नहीं होता वेदाकुराक्षो दृष्टान्त तो यह ससाध्य नुलल्यो मेत्यभिप्राय ननु प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष कारण भाव वेदाकुर अनादि न पूर्व पर्वदा मित पर्वता मि पर्वदी मोपगमान यथेदानी उत्पन्न बीजा दादिमान दादिम बीज अंकुरादिति अंकुरादी क्रमणोत्पन्नवादी एवं पूर्व पूर्व पूर्वंकुर बीज पूर्व पूर्वी अदेवेति सर्वस्य प्य नादित्वानुपत्ति मात्र हेतु एवं हेतुफलाना नाम का जो दृष्टांत है वह तो साध्य के ही समान है ऐसा मेरा अभिप्राय है यदि कहो कि बीज और अंकुर का कार्य कारण भाव तो प्रत्यक्ष ही अनादि है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि उनमें से पूर्व पूर्व अंकुर और फल को परवर्तियों के समान आदिमान माना गया है जिस प्रकार इस समय बीज से उत्पन्न हुआ दूसरा अंकुर आदिमान है उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अंकुर से उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी आदिमान है इस प्रकार पूर्व पूर्व अंकुर और पूर्व पूर्व बीज आदिमान ही हैं। अतः संपूर्ण बीजांकुर वर्ग का प्रत्येक बीज और अंकुर आदिमान होने के कारण किसी का भी अनादि होना असंभव है यही न्याय हेतु और फल के विषय में भी समझना चाहिए अथ बीजाकुर संततेह अनादि मत्वमिति चेत न न नएकवानुपत्ते नी बीजकुरकजकुरस्युपगम्य हेतुफलवा तद्नावादी तस्मा हेतु तो फल से चाणी कथम तैरूपर्ण्यतप्यापत्ल न के समो साध्य साध्यसमो हेतु साध्य सिद्ध सिद्धि निमित्त प्रयुज्य प्रमाणकुशलैरितर्थ हेतुदृष्टान्तरा तो प्रेत गमक प्रकृत ही दृष्टानों तो नेतुरी यदि कहो कि बीजाकुर परंपरा तो अनादि हो ही सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उसका एकत्व तो नहीं मारा गया हेतु फल का अनादित्व प्रतिपादन करने वालों ने बीज और अंकुर से भिन्न बीजांकुर परंपरा अथवा हेतु फल परंपरा नाम का कोई एक स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना अतवे तो लोग हेतु और फल का अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं यह कथन बहुत ठीक है इसके सिवा अनुपपत्ति होने के कारण भी हमारा कथन छल नहीं है ऐसा इसका तात्पर्य है अभिप्राय यह है कि लोग में प्रमाण कुशल पुरुषों द्वारा साध्य की सिद्धि के लिए साध्य के ही सदृश हेतु का प्रयोग नहीं किया जाता जहां हेतु शब्द का अभिप्राय दृष्टांत है क्योंकि वह उसी का ज्ञापक है जहां दृष्टांत की प्रकरण भी है हेतु का नहीं अजातवाद निरूपण कथम बुद्धेर जाति ही परदीपते पंडितों ने अजाति को ही किस प्रकार प्रकाशित किया है इस पर कहते हैं पूर्वापरा परिज्ञानम अजाते परिदीपिक वही धर्म कथम पूर्वम न हेतु और फल के पूर्वा पौर्वापर्य का जो अज्ञान है वह अनुपत्ति का ही प्रकाशक है क्योंकि यदि कार्य अर्थात सचमुच उत्पन्न हुआ होता तो उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता यदे यदिफलो पूर्वापरपरिज्ञान तथ्यद जाते परीपकोधकर्थम हि चेधर्मो गृह्य कथम तस्मात् पूर्व कारण न गृते अवश्यम हि मानस्य गृही तजनक ग्रहित अन्य जनको संबंधसपेतवाद तस्मा अजाति परीक तदितर्थ यह हेतु और फल के पौर्वापौर्य का अज्ञान है वह अजाति का ही परिदीपक अर्थात ज्ञापक है यदि कार्य उत्पन्न होता ग्रहण किया जाता है तो उससे पूर्ववर्ती कारण क्यों नहीं ग्रहण किया जाता उत्पन्न होने वाली वस्तु को ग्रहण करने वाले पुरुष द्वारा उसकी उत्पत्ति का कारण भी अवश्य ही ग्रहण किया जाना चाहिए क्योंकि जन्य और जनक पदार्थों का संबंध अनिवार्य है इसलिए तात्पर्य है कि यह अजाति का ही प्रकाशक है सदसदादिवादों की अनुपपत्ति इतस्य न जायते किंचित जानम वस्तु इसलिए भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु स्वतो व वा परतोवापी न किंचित वस्तु जायते सद सद सत सत असत असतवापी न किंचित वस्तु जायते स्वतः अथवा परतः किसी भी प्रकार कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती क्योंकि सत असत अथवा सत सद ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती स्वतः परत उभयतो उभयों वसद्वा न जायते न तस्य कदि प्रकारेण जन्म संभव नावस्वय ना अपरि निष्पन्ना स्वतः स्वूप स्वयम जायते यहाटस्म घटा ना परस्दा पटह घटात्पटातरम तथा नोभयतः विरोधात यथा खटपटाभ्याम घटः पटो व न जाएते अपने से दूसरे से अथवा दोनों ही से सत असत अथवा सद सत रूप से उत्पन्न नहीं होती किसी भी प्रकार उसका जन्म होना संभव नहीं है जिस प्रकार घड़ा उसी घड़े से उत्पन्न नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई भी वस्तु स्वयं अपने अपरिनिष्पन्न अर्थात पूर्णतया तैयार न हुए स्वरूप से स्वतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती और न किसी अन्य से ही अन्य की उत्पत्ति हो सकती है जैसे घट से पट की अथवा पट से पटांतर की तथा तो इसी तरह विरोध होने के कारण दोनों से भी किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती जिस प्रकार की घट और पट दोनों से घट या पट कोई उत्पन्न नहीं हो सकता ननु मृदो घटो जायते पिता पुत्रः सत्यम अस्ति इति प्रत्यय शब्दस्य मूढ़ा तावेव शब्द प्रत्यय विवेकिे किं सत्यमे तब मृशे ये शब्द प्रत्यय विषय वस्तु एव घटपुत्रादक्षण शब्दमात्रम तत्वाचारंभति यदि कहो कि मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है और पिता से पुत्र का जन्म होता है तो ठीक है परंतु उत्पन्न होता है ऐसा शब्द और उसकी प्रतीति मूर्खों को ही हुआ करती है विवेकी लोग तो उन शब्द और प्रतीति की वे सत्य हैं अथवा मिथ्या इस प्रकार परीक्षा किया करते हैं किंतु परीक्षा की जाने पर तो शब्द और उसकी प्रतीतिक विषयभूत घट अथवा पुत्रादि रूप वस्तु केवल शब्द मात्र ही है जैसा कि इत्यादि श्रुति से प्रमाणित होता है। जायते सत्वान न सत्वाद सस विषाणाधिवत तथा न जायते विरुद्ध कसा संभवात अतो न किंचित वस्तु जायत इति सिद्धम् यदि वस्तु सत विद्यमान है तो मृत्का और पिता आदि के समान सत होने के कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती यदि असत है तो भी सस शृंगादि के समान असत होने के कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती और यदि सत सत है तो भी उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि एक ही वस्तु विरुद्ध स्वभाव वाली होनी असंभव है अतः यही सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती ये पुनर्जनिव जायत क्रियाकारक फलैक अभ्युपगम्यते क्षणक वस्तुन ते दूरत न्यायापेतावधारण क्षणातरा वस्थानादन अनुभूत भूतस्य स्मृत्य अनुपत्ते इसके विपरीत जिन बौद्धों के मत में जन्म क्रिया का ही जन्म होता है इस प्रकार जो क्रिया कारक और फल की एकता तथा वस्तु का क्षणिकत्व स्वीकार करते हैं वे तो बिल्कुल ही युक्त शून्य हैं क्योंकि यह ऐसा है इस प्रकार निश्चय करने के क्षण से दूसरे ही क्षण में स्थिति न रहने के कारण पदार्थ का अनुभव नहीं हो सकता और बिना अनुभव हुए पदार्थ की स्मृति होना असंभव है हेतुफल का अनादित्व उनकी अनुपत्ति का सूचक है किंच हेतुफलो अनादित्व अभ्युपगछता बलाद्धेतुफलो अजन्म्वाभ्युपगत सकम यही नहीं हेतु और फल का अनादित्व स्वीकार करने वाले तुम्हारे द्वारा तो बलात् हेतु और फल की अनु अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली गई है सो so, किस प्रकार हेतुर्न जायते नादे फलम चापी स्वभावतः आदि नस्य तस ह्यादिर् विद्यते अनादिफल से कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार स्वभाव से ही अनादि हेतु से फल की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि जिस वस्तु का कोई आदि अर्थात कारण नहीं होता उसका आदि अर्थात जन्म भी नहीं होता अनादेह आदि रहतात फलादेतुर् न जायते न अनादेह झनुत्पन्नादेह त्वया। फलम चादिहिता अनादेर हेतु अजास्वभावत एव निर्निमित जायत ये गम्यते। अनादि अर्थात आदिरहित फल से हेतु उत्पन्न नहीं होता जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि फल से तो तुम हेतु का जन्म मानते ही नहीं हो और न ऐसा ही मानते हो कि अनादि आदिहित अर्थात अजन्मा हेतु से बिना किसी निमित्त के स्वभावत ही फल की उत्पत्ति हो जाती है तस्माद् हेतु यस्माद् तस्द अनादिव्युपगछता हेतुफलो अजन्मेवाभ्युपगम्य नीयते योक पूर्वोकता जातिर्न विद्य एव। भ्युपगम्यतः नाकारणवतः अतः हेतु और फल का अनादित्व तो मानने वाले तुम्हारे द्वारा उनकी अनुपत्ति ही स्वीकार कर ली जाती है क्योंकि लोक में जिस वस्तु का आदि कारण नहीं होता उसका आदि अर्थात पूर्वोक्त तो जन्म भी नहीं होता जिसका कोई कारण होता है उसी का जन्म भी माना जाता है कारण रहित पदार्थ का नहीं बाह्यावाद निरूपण उतवाये दृढ़ीकरण चिकित्सया पुनराक्षिपति पूर्वोक्त अर्थ को ही पुष्ट करने की इच्छा से फिर दोष प्रदर्शित करते हैं प्रज्ञप्ते संतथा दैनाशत संपलब परतंत्र से मता प्रग प्रज्ञप्ति शब्दस्पर्शादि ज्ञान को सनिमित्त अर्थात बाह्य विषय युक्त मानना चाहिए नहीं तो शब्दस्पर्शादि द्वैत का नाश हो जाएगा इसके सिवा अग्निदाह आदि क्लेश की उपलब्धि से भी अन्य मतावलंबियों के शास्त्र द्वारा प्रतिपादित द्वैत की सत्ता मानी गई है शब्दादि प्रज्ञान प्रज्ञति शब्द समित विषय इे संषय स्वात्म व्यतिर विषय के जानीमहे नि निर्विषय प्रज्ञति शब्द सै तमित अन्यथा नासतो अन था निर्विस शब्दस्पर्शलीलपीतलोता प्रत्ययचि दसज्येत नयचित्र भावस्थक्ष अतः प्रत्ययचित्र दर्शना परेशा तंत्र परतंत्र शास्त्र परतंत्र से परतंत्राश्रय से बाहर ज्ञान व्यति से मताप्रेता प्रज्ञान अर्थ शब्दादि प्रतीति का नाम प्रज्ञप्ति है वह समित्त है निमित्त कारण अर्थात विषय को कहते हैं अतः सनिमित स विषय यानी अपने से अतिरिक्त विषय के सहित हैं ऐसे हम उसके विषय में प्रतिज्ञा करते हैं अर्थात हमारा कथन है कि प्रज्ञप्ति यानी शब्दादि प्रतीति निर्विषया नहीं हो सकती क्योंकि वह सन्निमितता है अन्यथा उसे निर्विषय मानने पर तो शब्द स्पर्श एवं नील पीत और लोहित आदि प्रतीति की विचित्रता रूप द्वैत का नाश हो जाएगा अर्थात उसके नाश यानी अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा और प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण प्रत्यय वैचित्र रूप द्वैत का अभाव है नहीं अतः प्रत्यय वैचित्र रूप द्वैत की उपलब्धि से परतंत्र यानी दूसरों के शास्त्र उन परकीय तंत्रों का अर्थात तंत्रों के आश्रित जो प्रज्ञान के अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ है उनका अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है नी प्रज्ञप्ते प्रकाशमात्र स्वरूप नीलपीताबाबनवैचिम्तरेण स्वभावेदे नैचि संभवती स्टिक नीलाद्योपाध्याश्रयचित्र न घटत प्रायः केवल प्रकाशमात्र प्रज्ञप्ति की यह विचित्रता नील पीतादि बाह्य आलंबनों की विचित्रता के सिवा केवल स्वभावभेद से ही होनी संभव नहीं है तात्पर्य यह है कि स्फटिक के समान नील पीतादि उपाधियों को आश्रय किए बिना यह विचित्रता नहीं हो सकती इत परंत्राश्रय से बाह्या ज्ञानव्यतिरिक्त स संक्लेनम संक्लेो दुखम उपलभ्यते ये दाहादी दुख यद्यदिबा दाहादी विज्ञान व्यतिर ना दाहादिदुख नोपलभ्येत उपलभ्यते तो अतस्तेन इति नहि विज्ञानमात्रे संक्लेषो युक्त अन्यत्र दर्शनादित्य भी प्राय इसके सिवा इसलिए भी दूसरों के शास्त्रों के आश्रित ज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है कि अग्नि अग्निदाहादि के कारण से होने वाला संक्लेष यानी दुख उपलब्ध होता है संक्लेष का अर्थ संक्लेषण अर्थात दुःख है यदि विज्ञान से अतिरिक्त दाहदि का निमित्तभूत अग्नि आदि कोई बाह्य पदार्थ न होता तो जनित दुख उपलब्ध नहीं होना चाहिए था किंतु उपलब्ध होता ही है इससे हम मानते हैं कि बाह्य पदार्थ अवश्य है अभिप्राय यह है कि केवल विज्ञान मात्र में क्लेश होना संभव नहीं है क्योंकि अन्यत्र ऐसा नहीं देखा गया विज्ञानवादी कर्तिक बाह्यार्थवाद निषेध अत्रोचते इस विषय में हमारा कथन है कि प्रज्ञप्ते स निमित्त इष्यते युक्तदर्शनाथ निमित्त्यामित्त निम्हत्त इष्यते भूतदर्शनाथ पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार तुम प्रज्ञप्ति का स विषयत्व स्वीकार करते हो परंतु तत्व से हम उस विषय का अविषयत्व तो मानते हैं दर्शनादिष्यते त्वया श्रीभव संतैसक्लेशोपलब्धियुक्तिदर्शना दिश्यते युक्तर्शन वस्तुन तथाभ्युपगमे कारण ठीक है इस प्रकार दुख में द्वैत की उपलब्धि रूप युक्ति के अनुसार तुम प्रज्ञाप्ति का स्वीकार करते हो परंतु युक्त दर्शन वस्तु की यथार्थता के ज्ञान में कारण है अपने इस सिद्धांत पे तुम स्थिर हो जाओ इति बाह्यार्थवादी कहिए उससे क्या आपत्ति होती है उच्चते निमित प्रगप्यालम्बना मतस्य घटादेह अनितनालंबन वैचिहेतुम इष्यते अूतर्शना पर्थदर्शनाटो यथतमृदुपदर्शन सती तद्यतिरेके यहांश पटो वन तो व्यतिकेण चासु उत्तरोत्तर तंतुश्चातिरोतर्शन आशब्द प्रत्ययनोधा नमित उपलभा विज्ञानवादी हमारा कथन है कि प्रज्ञब्द के आश्रय रूप से स्वीकार किए घटादी विषय का हम अविषयत्व प्रतीति का अनाश्रयत्व अर्थात विचित्रता का अहेतुत्व मानते हैं कैसे मानते हैं भूत दृष्टि से अर्थात परमार्थ दृष्टि से जिस प्रकार अश्व से महिष पृथक है उस प्रकार मृतिका के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर घट उससे पृथक सिद्ध नहीं होता इसी प्रकार तंतु से पृथक पट और अंश से पृथक तंतु भी सिद्ध नहीं होते तात्पर्य है कि इसी तरह यथार्थ उत्तरोर को देखते देखते शब्द प्रतीति का निरोध हो जाने पर हम कोई भी विषय नहीं देखते अथवा भूत भूतदर्शना बाह्याद्ज्वादीवर्पा भ्रांति भ्रांतिदर्शन विषयवाच्च निमित्त निमित्त भवे तद्भावे अभावात। न ही सुसुप्तसमितता भ्रांतिदर्शनाभा आत्म्यतिर बाह्यों उपलभ्य न एतेन वस्तुन्मत्था गम्यतेदर्शन संक्लेोपलब्धिस्ुक्ता अथ अच्छा यो समझो कि जिस प्रकार रज्जु आदि में आरोपित सर्पादि वस्तुतः प्रतीति के आलंबन नहीं है उसी प्रकार अभूत दर्शन के कारण हम बाह्यार्थों को प्रतीति का अवलंबन नहीं मानते भ्रांत्य दृष्टि के विषय होने के कारण इन निमित्तों का अनियमित्व है क्योंकि उसका अभाव होने पर इनकी भी उपलब्धि नहीं होती सोए हुए समाधिस्थ और मुक्त पुरुषों को उनकी भ्रांति दृष्टि का अभाव हो जाने पर आत्मा से अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती उन्मत्त पुरुष को दिखाई देने वाली वस्तु उन्माद शून्य मनुष्य को भी यथार्थ नहीं जान पड़ती इस कथन से द्वैत दर्शन और क्लेश की उपलब्धि दोनों ही का निराकरण किया गया है यस्मान नास् बाह्य निवित्त मत क्योंकि बाह्य विषय है ही नहीं इसलिए चित्त न संस्पृत्यर्थ नाभा तथा अभूत तो ही यतचाथो न अर्थात पृथक चित्त किसी पदार्थ का स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी अर्थाभास का ही ग्रहण करता है क्योंकि पदार्थ है ही नहीं इसलिए पदार्थाभास भी उस चित्त से पृथक नहीं है चित्त न स्पृशत्यर्थम बाह्यालंबन विषयम नाप्यर्थ भाषिति स्वप्नचिवत अभूत हि जागृते स्वनाथवद बाह्य शब्द यत उतुवाच्च नाप्यर्थ भासचिता पृथक्चितिमे ही घटाद्यर्थव भासते यहां स्वप्ने चित्तचि होने के कारण ही चित्त के समान बाह्य आलम्बन के विषयभूत किसी पदार्थ को स्पर्श नहीं करता और न अर्थाभास को ही ग्रहण करता है क्योंकि उपर्युक्त हेतु से ही स्वप्नगत पदार्थों के समान जागृत अवस्था में भी शब्दादि बाह्य पदार्थ हैं नहीं और न चित्त से पृथक अर्थाभास ही है घटादि पदार्थों के समान चित्त ही भाषता है जैसा कि वह स्वप्न में भाषा करता है ननु विपर्यासस्तृशि घटादौ भासता चित्तस्य तथा च सत्य विपर्यास क्वचि वक्तव्य अत्रोच्य के न होने पर भी चित्त को की प्रतीति होना यह तो विपरीत ज्ञान है ऐसी अवस्था में अविपरीत अर्थात सम्यक ज्ञान कब होगा यह बतलाना चाहिए इस पर कहते हैं निमित्त चदाचित संस्कृत सत्यध्वसूत्र अनिमत्तों विपरस कथम तस््यति भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों अवस्थाओं में चित्त कभी किसी विषय को स्पर्श नहीं करता फिर उसे बिना निमित्त के ही विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है नाम नागत निम्द भसो तेस्वी सदा चित्त न स्पृसे देव यदि क्वचि संस्पृशे सौ विपरयास परम अत तदपेक्षाया सती घटे घटाद्या भाषता विपरयास है न तो तदस्ति कदाचिपी चित्त संस्पर्शन तस्मा अनित्त विपरयास तस्य चित्तस्य भविष्यति न कथित विपरयासोस्थितिप्राय अयमे ही स्वभाव्चित यदुता सती निमित्ते घटाद तद्वभाषण अतीत अनागत और वर्तमान इन तीनों ही अवस्थाओं में चित्त कभी निमित्त यानी विषय को स्पर्श नहीं करता यदि वह कभी उसे स्पर्श करता तो वह अभिप्रयास अर्थात परमार्थ है ऐसा माना जाता अतः उसकी अपेक्षा से ही घट के न होने पर भी घट का प्रतीत होना विपर्यास कहलाता किंतु चित्त का पदार्थ के साथ कभी स्पर्श है ही नहीं अतः बिना निमित्त के ही उस चित्त को विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है तात्पर्य है कि उसे किसी प्रकार विपरीत ज्ञान है ही नहीं चित्त का यही स्वभाव है कि घटाधि निमित्त के न होने पर भी उनकी प्रतीति होती रहे